सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के तहत अपील किए जाने का दायरा बहुत बड़ा है ये किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है जमीन से लेकर पेंशन तक आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक नौकरी से लेकर शिक्षा तक चंद से लेकर मृत्यु तक कृषि ऐसी लेकर उद्योगों तक आप किसी भी विभाग ऐसी जुड़ी परेशानी को लेकर उस विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपनी अपील दे सकते हैं अब आपको अपने हक के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है और ये है ताकत आरटीआई की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू